भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जो की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्रीनताय गौर हरिभो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रामण हरि गोविंद जय जय जय जय गोपाल जय जय जय रा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरि गोविंद जय जय जय हरि हरिलाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय ति परसूनु सत्यवती हृदय व्यासो यस्यासि कमलगलतम वग्मय ममृतम जगत्सर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम नमा तत्या प्रवर्कू तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवा श्री सागरजातम् सह गणरघुनाथन्तम तम, तम सजीव साइतम सवधूत पर्यन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधकृष्ण पहगणल्ताी श्री विशाखान्विता नारायण नमस्मृत नर चरम दवी सरस्वती व्या तत्जी वाशाकुभ्य कर्पासीभ्यता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम अनर्पित चलीम चराणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोल राम हरिपुरटुंदर दुतकदम संदीप्त सदा हृदय कंदर स्फुतम शचीनंदन कुल शुंदावन की जय श्राक मंगल श्री गौरकथा परिच्छेद गौड़ा रामम गौर मेघस सिंचन, मेघ सिंचोकन अमृत भवाग्निदग्ध जनता विरोधा समीवया श्री गौरहरी एक मेघ के समान है जिन्होंने गौड़ देश रूपी बगीचे में जो भक्तगण विराजमान थे उन भक्तगणों को अपने गौर हरी अपने दर्शन रूपी अमृत के द्वारा सिंचित किया और संसार की अग्नि में जो लोग जल रहे थे ऐसे वृक्षों को दोबारा जीवित कराया महाप्रभु एक मेघ हैं जिन्होंने बगीचे को हरा भरा किया जो वृक्ष संसार की अग्नि में जल रहे थे उनको दोबारा जीवित कराया जय जय गौर जय नित्यानंद जय अद्वैत जय गौर भक्त वृंद श्री प्रभु की इच्छा वृंदावन जाने के लिए हुई ये बात सुनकर के श्री प्रताप रुद्र अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गए महा कि महाप्रभु छोड़ के जाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि वृंदावन में ही बस जाए नीलाद्र छु मन में अन्यत्री थे तुम्हारा कर ये तहा राखी थे श्री प्रताप महाराज ने उस समय अपने सारे परिकर से कहा कि श्री महाप्रभु नीलाद्री को छोड़कर के और अन्यत्र जाना चाह रहे हैं आप लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री प्रभु यहाँ ही रहें उस समय श्री रामानंद सारूभ दोनों जने वे ये युक्ति करने लगे कि महाराज दो कहे रथ यात्रा करो दर्शन कार्तिके आई आई तभी करो हो कि की महाराज अभी सामने रथ यात्रा आ रही है अभी रथ यात्रा का दर्शन करें फिर कार्तिक जब आएगा तब आप गमन करना जब कार्तिक आ जाए उस समय कह रहे हैं कि अभी तो महाशीत है ठंडक ज्यादा है वृज में दोल यात्रा आए उस समय गमन करना उस समय मौसम ठीक रहता है फागुन के महीने में श्री प्रभु सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं तो भक्त की इच्छाओं को देख करके ही वे गमन करते हैं इस तरह से तालम टोल करके एक वर्ष व्यतीत कर दिया छासठ में प्रभु ने संयास ग्रहण किया था सड़सठ अड़सठ उनहत्तर लगभग तीन वर्ष लग गए दक्षिण यात्रा से लौटने पाए उनहत्तर में सब भक्तगण महाप्रभु से मिलने के लिए आए सत्तर में श्री महाप्रभु को टालन तोल करके टालते रहे एक वर्ष 1571 विक्रम में द्वितीय बस्तरे सब गौरे भक्तगण जितने भी गौर देश के भक्तगण हैं, वे सब नीलाचल चले उस समय सब नीला चल आ रहे हैं श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सबके मन में बड़ा उल्लास आचार्य रत्न विद्यानिधि श्रीवास रामाई पंडित वासुदेव मुरारी गोविंद इनमें विशेष रूप से श्री राघव पंडित जो झाली सजा करके लाए राघव पंडित की झाली प्रसिद्ध कुलीन वासिगण सब महाप्रभु के आदेश के अनुसार सुंदर रेशमी डोरी उसको बांध करके लाए बना करके शिवानंद सेन जितने भी गौरी भक्तगण आए उन सबों की लिए समाधान करें इनकी व्यवस्था सबकी है वैसे भी ये बीरा दूती है और बीरा दूती होने पर जैसे दूती मिलाती है ऐसे ही श्री महाप्रभु से सब लोगों को मिला रहे हैं सब लोग सुखपूर्वक यात्रा कर सके ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं सबके डेरा की व्यवस्था रहने की व्यवस्था शिवानंद उड़िया जानते हैं और उड़िया जानने के कारण उड़िया बोल करके तो सा माने लोकल भाषा को बोला जाए तो समाधान जल्दी हो जाता है परदेशी समझ करके कोई ठगे नहीं इसलिए उड़िया जानते हैं इसलिए पथ का भी संधान करने में पूछने में बड़ी सुविधा रहती है चातुर्मास से अंत पुनः नित्यानंद लया किंबा युक्त करे नित्य निवृत्य बसिया श्री राड देश के एक ब्राह्मण हैं, ये कृष्णदास हैं। श्री के दास हैं और इन्होंने श्री यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाप्रभु के चरणों को धोया था जिस समय रथ यात्रा में, में गुंडीचा मार्जन हुआ उस समय अन्य अन्य सारे भक्तगण भी सेवा में लगे हुए हैं कहां तक सेवा का वर्णन किया जाए चातुर्माश के अंत में श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद इनके विषय में युक्त कर युक्ति कर रहे हैं आचार्य गोसाई उनसे श्री प्रभु ने इशारे इशारे में कहा श्री सार्व, श्री अद्वितचार्य तो उनसे महाप्रभु कुछ इशारे इशारे में कर रहे हैं इशारा क्या है माने अब नित्यानंद प्रभु का विवाह करवाओ ये साक्षात तो कहेंगे नहीं पर ये, कह रहे हैं नित्यान प्रभु का विवाह होना चाहिए श्री आचार्य जो है वो कूट भाषा में तर्जा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं माने हा ठीक है मुख देख शि मंदन। उनके मुख का दर्शन करके श्री महाप्रभु हंस रहे हैं और महाप्रभु जान गए श्री आचार्य जान गई माने अद्वितचारी के महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया है श्री नित्यानंद प्रभु उनका विवाह होना चाहिए महाप्रभु की भी इच्छा यही है श्रीमंत महाप्रभु ने नित्यानंद से कहा कि श्रीपात मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे तुम प्रतिवर्ष नीलाचल बताया करो ये लोग भक्त जो बार बार प्रतिवर्ष नीलाचल आते हैं प्रतिवर्ष आने की जरूरत नहीं है आप लोग गर्व देश में ही रहो और वहां मेरी सारी इच्छाएं जो हैं मैंने भक्ति धर्म का प्रचार उनको आप करो नित्यान कह रहे हैं कि हम तो दे हैं प्राण तो आप हैं जैसे प्राण करवाएंगे वैसे हम कार्य करेंगे श्री गुणराज खान और सत्यराज खान ये कुलीन गांव के निवासी हैं इनने पहले की तरह ही आज फिर से श्रीमंत महाप्रभु से प्रश्न किया कि गृहस्थी के क्या कर्तव्य है महाप्रभु ने इनको उत्तर दिया कि वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन ये तुम दोनों करो ये दो उपाय बताए महाप्रभु ने कि वैष्णव सेवा करो नाम संकीर्तन करो अब गुणराज खान और सत्यराज खान इन दोनों ने ये कहा वैष्णव की पहचान कैसे हो वैष्णव की सेवा करें वैष्णव किसको कहते हैं ते वो कहे के वैष्णव के तार लक्षण वैष्णव कौन है उनके क्या लक्षण हैं? श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि जिसके मुख पर निरंतर कृष्ण नाम आए वह वैष्णव श्रेष्ठ है उसके चरणों का भजन कर माने तीन वर्ष लगातार एक ही प्रश्न किया गया वैष्णव कौन है महाप्रभु के तीन बार तीन तरह के उत्तर थे पहले वर्ष उत्तर था जिसकी जिहा पर एक बार कृष्ण नाम हो, वो वैष्णव है दूसरे वर्ष भी यही प्रश्न हुआ दूसरे वर्ष उत्तर हुआ कि जिसकी जि पर निरंतर कृष्ण नाम आए वो वैष्णव है तीसरे वर्ष में यही प्रश्न हुआ और तीसरे वर्ष उत्तर था कि जिसका दर्शन करके दूसरे के हृदय में भी जो वहां पर भी कृष्ण नाम उदय हो जाए वो वैष्णव एक तरह से महाप्रभु ने वैष्णव भैशन, वैष्णव तर और वैष्णवतम इन तीनों के उत्तर दे दिए इसी बात को कह रहे हैं वर्षांतरे पुनः तारा ए छे प्रश्न कई दूसरे वर्ष भी उन्होंने यही प्रश्न कहा श्री महाप्रभु ने वैष्णव तारतम्य के द्वारा यह सिखाया दर्शन मुखे आई से कृष्ण नाम कि जिसका दर्शन करते ही मुख पर कृष्ण नाम आ जाए उसको तुम वैष्णव प्रधान करके मानो तो एक तरह से तीन बार में एक ही बात का उत्तर दिया तीनों उत्तर अलग अलग थे पहले वर्ष दिया गया था कि एक बार भी कृष्ण नाम ले वो वैष्णव है दूसरी बार कहा जो निरंतर कृष्ण नाम ले वो वैष्णवतर है और जिसका दर्शन करके कृष्ण नाम उत्पन्न हो जाए वो वैष्णवतम है श्री प्रभु ने इस प्रकार वैष्णव वैष्णवतर वैष्णवतम इनके उत्तरों को दे दिया गगाध है पंडिते तेरे पुनः मंत्र देन श्री पुंडरी विद्यानिधि उनने श्री गदाह पंडित को पुनः मंत्र प्रदान किया इस लीला का भी श्री चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया एक बार श्री गदारण पंडित से श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि तुम श्री पुंडरीक विद्यानिधि के पास में जाकर के श्रीमद भागवत इनको पढ़ो उनके साथ में सत्संग करो और जिस समय श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री गधार पंडित पुंडरीक विद्यानिधि के पास में आए तो वहां पर देख रहे हैं ऊंचे तखत के ऊपर श्री पुंडरीक विद्यानिधि बैठे हैं पीछे गोल तखिया लग रहा है कोई सेवक इनके ऊपर मोर पंख कर रहा है सुंदर धूप जल रही है गुलाब जल के छिड़काव हो रहे हैं श्री गणारण पंडित के मन में विचार आया कि अरे महाप्रभु ने कहा यह तो कोई विषय ही मालूम पड़ती है उनका घर के ठाट बाट देखकर के लगा कि ये तो कोई विषय ही मालूम पड़ते हैं पंत मन से कुछ नहीं कहां श्री स्वरूप दामोदर पहचान गए सौरुभ दामोदर ने उसी समय इस श्लोक का कहीं गायन कर दिया, उन्होंने अहो इस, श्लोक का कर दिया। और इस श्लोक को सुनते ही कुंडली विद्यानिधि पछाड़ खा करके मंच से नीचे गिर गए और ये कहते हुए कंबा दयालुम शरणम ब्रिजोमो कंबा दयालुम शरणम ब्रिजोमो ऐसे को छोड़ करके हम किसकी शरणागति ग्रहण करें ऐसा कहते हुए प्रेम में विफल हो गए तब गदागर पंडित को यह पता लगा कि श्री ये बड़े भारी भक्ते हैं और उस समय चरणों में गिरे और कह रहे हैं मुझे आप पुनः दीक्षा प्रदान करें तो श्री गदागर पंडित के ते हो पुनः मंत्र दें। श्री पुंडित विद्यानिधि ने गधार पंडित को पुनः हाँ मंत्र दीक्षा दी मंत्र दीक्षा पहले भी हो चुकी थी इनकी परंतु अब शिक्षा गुरु के रूप में पुनः वही मंत्र दोबारा भी ग्रहण किया जा सकता है दीक्षा गुरु को बदला नहीं जाएगा परंतु शिक्षा गुरु के रूप में पुनः वो मंत्र दोबारा शिक्षा गुरु से भी आगे उपासना को बढ़ाने के लिए मंत्र को ग्रहण किया जा सकता है आगे ओरनी ष्ठी आई है अगेन मास की शुक्ल की षष्ठी उस ष्ठी के दिन श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ये मार्घ लगे हुए वस्त्र को पहनते हैं इसको देखकर के गदागर पंडित इनके निपुण विद्यानिधि उनके मन में बड़ी घना हुई थी कि हाय माल लगा हुआ वस्त्र तो अपवित्र होता है और उसको श्री जगन्नाथ जी धारण करते हैं ये मन में विचार आया तो देखिए सगण विद्या विद्यानिधीन मन उसी समय रात्रि के समय श्री कृष्ण बलदेव दोनों के दोनों पुंडित विद्यानिधि के पास में आए अब बाबा अरे बाबा बेचारे ब्राह्मण की द, दुर्दशा कर दी एक इधर से चाटा लगाए एक उधर से चाटा लगाए दोनों भाई इनके ऊपर टूट पड़े पुंडित विद्यानिधि के ऊपर और पुंडित विद्यानिधि के मार मार के चाटा गाल सुझा दी ऐसे सूझ गए गाल कि सुबह घर के बाहर नहीं निकले ये क्यों गाल सूज रहे हैं इधर मुंह करे तो उधर श्री बलराम गाल पर चाटा मारे और इधर मुंह करे तो श्री जगन्नाथ कृष्ण गाल पर चाटा मारे और श्री पुंडिधि उनके गाल ये सूज गए हैं ऐसा कि गाल फुले आचार्य अंतरे उल्लास विस्तार बनी आचे दास इस लीला का विस्तार पूर्वक श्री वृंदावन दास जी ने वर्णन किया श्री पुण् विद्यानिधि के गांव फूल गए हैं चाटा खा खा करके मनी मन में बाबा आनंद इनको प्राप्त हो रहा है कि आज श्री प्रभु ने मुझे दंड दिया और कह रहे हैं मेरी इच्छा तू मुझे टोकने वाला कौन होता है और चाटा पड़ गया। बोले हमारी इच्छा हम कुछ भी पहने तुम कौन होते हो हमें टोकने वाले और श्री बलराम भी चाटा मारे तो दोनों भाइयों ने गाल सुझा दी है पुंडित विद्यानंद के मत महाप्रभु चार बत्सर गिर इस प्रकार श्रीमद महाप्रभु के चार बत्सर व्यतीत हो गए हैं दक्षिण यात्रा जाने में श्रीमद महाप्रभु को लगभग दो वर्ष लगे दो वर्ष से कुछ ऊपर ही लगा गिनने में दो ही आए हैं और दो बत्सर जो हैं वो वृंदावन जाना चाह रहे हैं परंतु तो श्री रामानंद के हट के कारण श्रीमंत महाप्रभु नहीं जा सके पांचवें बत्सर सन्यास लेने के बाद में माने 1571 सौ इकहत्तर में छासठ में महाप्रभु ने सन्यास लिया 1571 में श्री गौर देश भक्तगण आयला उस समय गौर देश के दर्शन करने के लिए सारे भक्तगण आए रथ देख ना रह ले गौड़े चली ला और सब उस समय रथयात्रा दर्शन करके वापस लौट गई ये गौर देश में रहे नहीं तबे प्रभु सारुभम रामानंद स्थाने आलिंगन कौरी कहे मधुर बचने श्री प्रभु सारुभम भट्टाचार्य के पास में आए रामानंद सारुभम भट्टाचार्य दोनों हैं और आलिंगन करके कह रहे हैं कि मेरी वृंदावन जाने की बड़ी उत्कंठा है परंतु तुम दोनों के हट के कारण मैं वृंदावन जा नहीं सका हूं अब तो मैं वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहा हूं आप दोनों मुझे अनुमति दें तुम्हारे बिना मेरी कोई अन्य गति नहीं है दो तो दोनों कह रहे हैं कि ए वे वर्षा चली थे नारीवा बोले अभी तो वर्षा हो रही है वर्षा में आप चल नहीं पाएंगे विजयादशमी आई ले अवश्य चली विजयादशमी आ जाए वार का महीना आ जाए फिर आप अवश्य चलना जाना इस प्रकार श्री महाप्रभु चातुर्माश में रहे और विजयादशमी जब आई तब 1571 विक्रमी में श्रीमन महाप्रभु ने प्रस्थान किया श्री जगन्नाथ की आज्ञा मांगने के लिए श्रीमंत महाप्रभु जितने भी उड़िया भक्त हैं वे भी श्रीमंद महाप्रभु के साथ में जा रहे हैं वे भी पीछे पीछे चले महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांग करके उड़िया भक्तगण प्रभु यत्न नगर से ला उन उड़िया भक्तगणों को किसी तरह से श्रीमंत महाप्रभु ने इनको अधिकांश लोगों को लौटाया निज भे भवानीपुर आयला और अपने सेवकों के साथ में भवानीपुर तक आए हैं रामानंद आयेला पाछे दो लाए चौड़िया श्री रामानंद पालकी के ऊपर चढ़ करके आ पहुंचे बाणीनाथ ये भी बहुत सारा प्रसाद लेकर के आ गए श्रीमद महाप्रभु कटक में आए वहां पर दर्शन किया स्वप्नेश्वर विप्र इनके यहां पर महाप्रभु ने भोजन किए है निमंत्रण स्वीकार किया है रामानंद राय ने सबको निमंत्रित किया है और बाहर उद्यान में आकर के श्री प्रभु उनके निवास की व्यवस्था की है महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं श्री राय रामानंद उस समय प्रताप रुद्र महाराज के पास में पहुंचे प्रताप रुद्र बड़े आनंदित हो रहे हैं और वहां महाप्रभु के आने का दृष्टांत समय वृत्तांत उनको सुनाया श्री उस समय राजा प्रभु के आगमन को सुनकर के अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए और श्री प्रभु का दर्शन मिलेगा रास्ते में ही ये विचार करके श्री प्रभु को आकर के उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया और स्तुति कर रहे हैं सुस्त करी रामानंद राजा बसाईला काय मनो मनोवाक्य प्रभु तारे कृपा कैदा श्री राय रमन ने प्रताप रुद्र महाराज को स्वस्थ किया अरे रास्ते में तो चल ही सकते हैं मिल दर्शन तो कर ही सकते हैं जब भीड़ जा रही है उसमें तो कोई भी दर्शन करेगा वैसे महाप्रभु अपने घर में हैं उनको बुलाने का और अपने दर्शन करने के लिए इनको निशेद कर रहे थे ऐसे श्रीमद महाप्रभु ने अपूर्व कृपा की और महाप्रभु का एक नाम हुआ प्रताप रुद्र संतरा श्री महाप्रभु ने राजा को उस समय बिता दी राजा ने बाहर आकर के पत्र लिखवाई के महाप्रभु जहां भी जिस गांव से होकर के जाएं जहां तक मेरे राज्य की सीमा हैं वहां पर पांच सात नए घरों को बनाए सारी सामग्री घरों में भर करके रखें महाप्रभु को कोई यात्रा में उनके साथ में जितने भी लोग आए उनको कोई आपत्ति नहीं हो कोई कठिनाई नहीं हो ऐसी दोनों हरिचंदन और मर्दराज इन दोनों को राजा ने आदेश प्रदान किया और महाप्रभु की एक तरह से व्यवस्था करा दी श्रीमन महाप्रभु उस समय चले वहां से कटक से और कटक से चलकर के चित नदी उनके पास में आए। वहां पर जितनी भी राजा की महिषिगण है उन्होंने भी आकर के महाप्रभु का दर्शन किया महाप्रभु को प्रणाम किया सब लोग कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं आंसू बरस रहे हैं महाप्रभु ने नऊ का चढ़ करके नदी पार की और नदी पार करके चांदनी रात्र की अपूर्व शोभा श्री महाप्रभु चौद्वारा नामक स्थान पर आ गए वहां पर विश्राम किया है तो ज्योस्नावती रात्रि चौली अला चतुर्द्वार महाप्रभु चतुर्द्वार पर आ गए राजा की आज्ञा पाकर के पुजारी प्रथ्दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत सारे लोगों लेकर के आते श्री महाप्रभु के पास में प्रसाद की व्यवस्था उस समय करा दी गई है श्रीमद महाप्रभु के साथ में गदाधर पंडित यवे संग चल श्री गदाधर पंडित भी संग संग चल रहे हैं गदाधर पंडित ने एक क्षेत्र संन्यास ले रखा था क्षेत्र संन्यास का तात्पर्य है कि एक ही स्थान पर रहेंगे इस स्थान को छोड़कर के नहीं जाएंगे कहीं जाना भी है तो रात को उसी स्थान पर आज आकर के निवास करेंगे रात्रि कहीं दूस जगह विश्राम नहीं करेंगे ये क्षेत्र संन्यास का नियम था परंतु तो महाप्रभु जिस समय आप वृंदावन के लिए निकले उस समय श्री गदागर पंडित ये भी इनके साथ में चलने लगे महाप्रभु बोले नहीं नहीं आप कैसे जाएंगे आप करने तो नियम ले रखा है क्षित का इसलिए आप यहीं रहो परंतु तो गदागर पंडित ने कहा पंडित कहे जहां तुम से ही नीला चल क्षेत्र संन्यास मोर तो रसातल क्या निष्ठा कि मैंने जो क्षेत्र सन्यास का नियम ले रखा है वो भले रसातल में जाए जहां आप निवास कर रहे हैं वो ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है वही मेरे लिए नीलाचल है प्रभु तो ने समझाया कि यहां का गोपीनाथ सेवन तुम यहां रह करके गोपीनाथ की सेवा करो पंडित कह रहे हैं ना गोपीनाथ की सेवा की अपेक्षा आपके चरणों का दर्शन ये कोट सेवा के फल को प्रदान करने वाला है इसलिए मैं आपके चरणों का त्याग नहीं करूंगा प्रभु कह रहे हैं तुम तुमको सेवा छोड़ाऊंगा तो मुझे दोष लगेगा और यहां रहे सेवा कर अमार संतोष यहां रहो सेवा करो इससे मुझे संतोष की प्राप्ति होगी परंतु तो श्री पंडित कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूं सारा पाप मेरे ऊपर है तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है संग नहीं जाए जाए एकेश्वर आप मुझे अपने साथ में नहीं ले जाओगे मत ले जाओ सड़क किसी के बाप की थोड़ी है मैं अकेला ही जाऊंगा इतना आग्रह तो सड़क किसी की थोड़ी है तो तुम्हारा संग ना आए ठीक है तुम्हारे संग में नहीं जाऊंगा मैं अकेला अलग, अलग अलग अलग चलूंगा तो याव एकेश्वर आए देखिए तो याद आमी नायाद तोमा लागी प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आसी भागी प्रभो मैं आपके लिए भी नहीं चलूंगा मैं नवदीप में शची मां उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं अब तो आपके ऊपर सेवा त्याग करने का दोष नहीं लगेगा और सारे दोष का भागी मैं ही हूं मैं शची मा से मिलने के लिए उस समय जा रहा हूं इस समय जा रहा हूं लो मैंने अपना उद्देश्य भी बदल लिया आपके साथ में नहीं जा रहा हूं ऐसा कहकर के श्री जगन्नाथ श्री गधार पंडित अकेले अकेले चलने लगे कटक आश प्रभु तारे संगे आना जब कटक पहुंच गए तो श्री महाप्रभु ने गलार पंडित को अपने पास में बुलाया बोले आ जाओ जाओ पास में आओ सुनो तो सही कितना प्रेम है पंडित चैतन्य प्रेम बूझी ना जाए श्री पंडित का जो चैतन्य प्रेम है वो बुझा नहीं जा रहा है इनकी कृष्ण सेवा करने की प्रतिज्ञा थी क्षेत्र संन्यास धारण करके परंतु तो कृष्ण सेवा इनको भी छोड़ दिया तृण प्राय करके इन्होंने केवल महाप्रभु का दर्शन मिल जाए महाप्रभु के मना करने पर कभी कभी तो आज्ञा का पालन न करना यह एक क्रोध उत्पन्न करता है अपराध पैदा करता है और कभी कभी आज्ञा का पालन न करना यह उल्टी कृपा पैदा करता है यहां उल्टी बात हो रही है कि आज्ञा न मानने पर महाप्रभु को और ज्यादा संतोष की प्राप्ति हुई तो श्री महाप्रभु उनके हाथ को पकड़ करके कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा सेवा छाड़े हुए ये तुम उद्देश्य से सिद्ध हर छा आइला दूर देश तुम तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दोगे क्षेत्र संन्यास को छोड़ दोगे वो तुमने अपने मन की कर लिया ना अब तो इतनी दूर आ गए हो तो अपनी प्रतिज्ञा क्षेत्र संन्यास त्याग करने की भी प्रतिज्ञा तुमने छोड़ दी और श्री गोपीनाथ उनकी जो सेवा करने का कार्य था वो सेवा करने का कार्य भी तुमने छोड़ दिया चलो तुम्हारे मन की जिद रह गई अब तो यहां पर आ गए अमार संगे रहते चाह बांश निज सुख तुम हमारे साथ में रहना चाहते हो तुम अपना सुख चाहते हो परंतु तो तुम दुई धर्म या दुख तुम्हारे दोनों धर्म नष्ट हो गए माने क्षेत्र संन्यास का जो नियम लिया था उस नियम का भी तुमने त्याग कर दिया और श्री गोपीनाथ जी की सेवा वो भी तुम्हारी छूट गई और तुम्हारे इन व्रतों का खंडन देख करके व्रतों का नाश होते हुए देख करके मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है यदि मेरा सुख चाहते हो तो अब मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम नीलाचल चले जाओ तुम जो मेरे साथ में आ रहे हो ये तुम्हारा अपना स्वार्थ है और मेरे दर्शन के स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए तुमने अपने दोनों वस्तुओं को त्याग कर दिया दोनों नियमों का त्याग कर दिया परंतु अब तुम वापिस चले जाओ तुम यह चले जाओगे तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी और यह तुम मेरे साथ में रहोगे तो तुम्हारे नियम का भंग हो गया नियम भंग हो गया है यह सुन सुन करके मुझे अत्यंत अत्यंत दुख होगा तुम्हारा प्रेम जरूर प्रकट हो गया कि तुमने तुरंत प्राय अपने सारे नियमों का त्याग कर दिया ऐसा कहकर के महाप्रभु नौकाते चढ़ी ला श्री महाप्रभु उस समय कटक में नौका के ऊपर चल गए और श्री पंडित को महाप्रभु ने पीछे छोड़ दिया है पंडित लया ला, दे सार्वभौम में आज्ञा दिला श्री महाप्रभु ने सार्वभौम को आज्ञा दी कि पंडित को लेकर के वापस तुम नीलाचल चले जाओ जगन्नाथ जी चले जाओ ये मेरे साथ में नहीं जाएं, क्योंकि इनका नियम टूट रहा है ये अच्छी बात नहीं श्री ने उस समय मूर्छित हुए पंडित को उठाया और कह रहे हैं कि पंडित महाप्रभु का आदेश है अब तुमको पालन करना पड़ेगा चलो चलो अपन नीलाचल चलते हैं लौटते ऐसा कहकर के इनको उठाया तुम ही जाने कृष्ण ने प्रतिज्ञा छाड़ेला भक्त कृपा वशे वैसे भीष्मा ला तुम तो जानते हो कि श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा देते हैं भक्ति की कृपा रखते हैं आज तुम्हारी प्रतिज्ञा रखने के लिए श्रीमद् महाप्रभु ये तुमको लौटा रहे हैं महाप्रभु की अपनी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं कर हूं इसलिए गरारण पंडित का उनको त्याग नहीं करना चाहिए था परंतु गर्धारण पंडित ने क्योंकि प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं क्षेत्र संज्ञान धारण करूंगा मैं श्री गोपीनाथ जी की सेवा करूंगा उस भक्ति की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर दी है ऐसा सुंदर सिद्धांत यहां दूर पर किया तो श्री गरधारण पंडित को तो लौटाने का जो भाव है वो भाव मुख्य रूप से यही है कि वे भक्ति की प्रतिज्ञा का रक्षा करना चाहते अब श्री प्रताप रंजन महाराज के द्वारा दोनों जो राज सेवक दिए गए थे उन सेवकों ने आकर के महाप्रभु से कहा महाराज यहां तक लगती है सीमा उड़ीसा के राज्य की महाराज के राज्य की इसके आगे जो सीमा आ गई है वो आ गई है हुन शाह की यवनों की इसके आगे हम नहीं जा सकते यहांने की इसके आगे अब आपको व्यवस्था देखनी चाहिए वो राजा मध्यप है यवन राजा है शराबी है तार पथे के हो नारे चल बाघ उसके भाई के कारण अत्यंत अत्याचारी है इसलिए इस देश से लोग बाग निकलते नहीं है उसका अधिकार है फिर पिछलदा पर्यंत जब पार हो जाओ इसके बाद में रास्ता फिर भाई से रहित हो जाएगा मंतेश्वर पिछलदा तक उसका अधिकार है मंत्रेश्वर न को भी उसके भाई से कोई पार नहीं कर सकता है इसलिए आप जरा रोको मैं उस यवन राजा से संधि करके आपके लिए एक आज्ञा पत्र ले लू कि आपको कोई टोके नहीं ऐसा कहकर के राज कर्मचारी ये कहीं गए और इन्होंने राजा से उस समय संधि की है ये उस समय यवन राजा का एक गुप्तचर वहां आ गया था और गुप्तचर था हिंदू वो गुप्तचर जाकर के उसे यवन राजा से कहने लगा कि एक सन्यासी आयिला जगन्नाथ हई एक सन्यासी जगन्नाथ क्षेत्र से आया है वो कोई सिद्ध पुरुष का मालूम पड़ता है उसके साथ में अनेक सिद्ध पुरुष पुरुष है सब नाच रहे हैं गा रहे हैं कई बार कथा नहीं देखने से आने मैं उसके विषय में कह नहीं सकता हूं यही कह सकता हूं कि उसका दर्शन करने पर कुछ अलग भाव उत्पन्न होता है तार स्वभावे तारे ईश्वर कौर मान मैं उनके स्वभाव को देख करके मानता हूं कि वे कोई ईश्वर ही हैं। ऐसा कहकर के वो जो हिंदू गुप्तचर था वो गुप्तचर हरि कृष्ण हरी कृष्ण कहकर के गाने लगा पागल होकर के नृत्य करने लगा यह बात सुनकर के यवन राजा जो है उसका मन फिर गया बोले हैं और आपन विश्वास प्रभु स्थाने बठाई और उसने जो बैर था वो बैर दूर हो गया और अपने विश्वस्त किसी दूत को उसने प्रभु के स्थान पर भेजा ये विश्वस्त जो दूत है उसको कहीं भेजा ये विश्वासी तो सबसे बड़ी वस्तु है श्री गौरंगदास बाबा कहीं कहीं कभी कभी कहते बोले सबका दर्शन हो गया विश्वास नौशाय का दर्शन नहीं हुआ बंगाली में बंगला में विश्वास एक वो भी है माने भी है तो बोले विश्वास दर्शन तो विश्वास का दर्शन नहीं हुआ तो यही बड़ी मुश्किल है सबका दर्शन हो जाए विश्वास मशाई का दर्शन नहीं हो विश्वास महाशय का दर्शन नहीं हो तो राजा ने यहाँ पर विश्वास महाशय महाशय उनको विशेष रूप से भेजा और उस विश्वस, विश्वस्त व्यक्ति ने महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की और उसने ये कहा कि महाराज राजा आपके यवन राजा आपका दर्शन करना चाहता है आपका आदेश हो तो वो यहां पर आपका दर्शन करे जब बहुत उत्कंठा की कह रहे हैं महारे वो उत्कंठापूर्वक उसने विनय की है और वो आपसे संधि करना चाहता है आपको उसे डरने की जरूरत नहीं है आप उसे मिलने की आदेश प्रदान कर दें शून्य महापात्र कहे हरिया विस्मय मध्यप यमन चित्र के कौर महापात्र उस समय विराजमान थे वे महापात्र कह रहे हैं बड़ी आश्चर्य की बात है वो राजा तो बहुत दुष्ट था और वो आज महाप्रभु के दर्शन करना चाहता है ऐसा मन कैसे बदल गया श्री महाप्रभु ने ही उसके मन को जरूर बदल दिया होगा और श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने की बात ही क्या है दर्शन श्रम ले जगत तारे श्रीमद महाप्रभु का नाम और दर्शन ये तो जगत को तारने के लिए ही है विश्वासेर कहिल बचन ऐसा कहकर के महापात्र ने उस समय उस दूत से कहा कि भाग्य तार करो को प्रभु दर्शन जगन राजा के बड़े भाग्य हैं उससे कहो कि वो यहां आकर के महाप्रभु का दर्शन करें। पर एक बात जरूर है प्रथित करिए निरस्त नरस्त्र हैया ये जरूर स्थापित कर लिया जाए कि वो कोई हथियार लेकर के नहीं आए आस में पांच सात वृत्ति संगे हैया केवल पांच सात सेवकों के साथ में ही वो यहां आए कोई हथियार लेकर के नहीं आए विश्वास से आया तवे कहे सकल कहे उस विश्वास ने विश्वासूत ने यवन राजा से सारे वृत्तांत कहे और यवन राजा तुरंत तैयार हो गया और तैयार होकर के हिंदू वेश धारण करके वह चला आया दूर आई प्रभु प्रभुदेव भ्रमु पड़िया श्री प्रभु का दर्शन करके दूर से ये पृथ्वी के ऊपर प्रणाम कर रहा है महापात्र इसे माने उड़िया जो कर्मचारी थे महापात्र प्रताप महाराज के उन्होंने आदर आवेदपूर्वक उसको अंदर लाए और ये कहने लगा हाय मेरा जन्म यवन कुल में क्यों हुआ विधि मोर हिंदू के लिए हाँ मुझे हिंदू कुल में क्यों उत्पन्न नहीं किया मैं हिंदू होता तो आपकी समीपता प्राप्त करता मेरा ये जन्म व्यर्थ है ए ऐन्य महापृष्ट महापात्र आविष्ट होइया प्रभु के स्तुति करणे धरिया श्री महापात्र ने उस समय श्री प्रभु के चरण पकड़ करके कहा मिल महाराज आप इनके ऊपर अनुग्रह करें यम धेय श्रवणा कीर्तनात्मरणादअप क्वचित स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते पुनस्ते भगवं दर्शना आपका नाम श्रवण करके भगवं नाम का निरंतर कीर्तन करके यहाँा माने आपको प्रणाम करके और यहा आपकी लीलाओं का स्मरण करके स्वादो पर कलपति एक स्वाद स्वगत चांडाल भी यज्ञ करने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है परंतु यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त हो जाने पर भी वह यज्ञ के चक्कर में पड़ता नहीं है फंसता नहीं जिन्होंने आपका साक्षात दर्शन कर लिया उनका तो कहना ही क्या इसका भाव ये हुआ कि जैसे किसी बालक का किसी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो वो कहलाएगा वो छोटा बालक भी ब्राह्मण ही जन्म लेने के कारण परंतु उसे यज्ञ करने का अधिकार तब तक, तक नहीं मिलेगा जब तक कि उसका यज्ञोपवी संस्कार नहीं हो जाए यज्ञोपवी संस्कार जब हो जाएगा तब वो यज्ञ में सम्मिलित होगा तो जैसे ब्राह्मण होने की योग्यता प्राप्त होने पर भी ब्राह्मण बने का कार्य करने की उसे अभी अनुमति नहीं मिली है द्विजत्व की उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसलिए यज्ञ पे यज्ञ करने में जो बाधक वस्तु हैं माने उसकी यवन जाति ये बाधक है यज्ञ करने में पंत उस रुकावट का निराश हो जाएगा पंत रुकावट का निराश होने पर भी माने उसे यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त हो गई परंत फिर भी जैसे एक ब्राह्मण बालक को कहीं प्रतीक्षा करनी पड़ती है यज्ञोपवीत होने तक की गायत्री मंत्र प्राप्त होने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है इसी प्रकार भले कोई यवन है उसे भगवान नाम लेने पर उसका जाति रूप जो दोष है उस जाति रूप दोष की नृत्य हो गई है परंतु फिर भी उसे यज्ञ नहीं करना चाहिए और उसे शुक्ल सावित्रिक जो यज्ञ है देह उन दोनों को प्राप्त करने के लिए कहीं प्रतीक्षा करनी ही चाहिए तो वेद की मर्यादा अधिक बनी रहेगी और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वेद की मर्यादा में थोड़ा अंतर आ जाएगा तो श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने इस श्लोक की टीका में कुछ इसी तरह की व्याख्या की कि एक ब्राह्मण बालक जैसे कहलाएगा ब्राह्मण उसको यज्ञ करने में जो रुकावट है वो रुकावट समाप्त हो गई है फिर भी उसे जन्म की प्राप्त करने की अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसी प्रकार किसी यवन को भी नाम लेने पर उसके पाप और जातिगत जो दोष हैं उनकी निवृत्ति हो गई है परंत निवृत्ति हो जाने पर भी उसे जो शौकन जन्म है उसकी प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए माने गायत्री मंत्र उसे जिस देह में प्राप्त हो उस देह की प्रतीक्षा करनी चाहिए काय को कोई प्रतीक्षा करेगा गायत्री मंत्र और यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त होने से कोई ठाकुर तो मिलेंगे नहीं कर्म तो बाह्य है यही बाह्य आर का, तो स्वकर्म करना और स्वकर्म समर्पण करना सब भाई है इसलिए जिसको भगवान नाम दीक्षा प्राप्त हो गई है जिसको वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो गई है ऐसा व्यक्ति कार्य को यज्ञ में करूं इस दम्म में क्यों पढ़ना चाहेगा वह इस दम्म में पढ़ के अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए तो आगे का रास्ता पहले से ही खुला हुआ है यज्ञ के द्वारा तो ठाकुर मिलेंगे नहीं ठाकुर मिलेंगे कहीं राग मार्ग की सेवा के द्वारा नुकुंज की जो प्राप्ति होगी वो मंजरी भाव के द्वारा राग मार्ग की सेवा के द्वारा होगी यज्ञ के द्वारा तो उसको ठाकुर की सेवा की प्राप्ति होगी नहीं यज्ञ तो बाह्य है यही बाह्य आर कह राय रमन प्रसंग में दुर्बल कर इसलिए वो यज्ञ के चक्कर में कहीं पड़ेगा ही नहीं अतः जो महापुरुष हैं विद्वत्जन है वे बस हमको यज्ञ करने की जहां बाधा है वो बाधा हर नाम के द्वारा निवृत्त हो गई हो गई बहुत अच्छी बात है नहीं होती तब भी कोई चिंता की बात नहीं थी हो गई तो अच्छी बात है हो गई है तो ठीक है अब हमारा वो रास्ता ही नहीं है हमारा रास्ता तो अलग जाता है कृष्ण सेवा करने का इसलिए अब तो हम नवधावक्ति करेंगे नवधावक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की अर्चना करेंगे कृष्ण का भजन करेंगे हम श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा कृष्ण का भजन करेंगे उसके द्वारा हमको निकुंज की प्राप्ति होगी यज्ञ करने या न करने से हमको यज्ञ की प्राप्ति कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए वे उस चक्कर में नहीं पड़ते इतना होते हुए भी क्योंकि उनकी बाधानिवृत्ति हो गई है इसलिए यदि कोई आग्रह यदि ऐसा करता है तो करे उसमें कोई बहुत ज्यादा आपत्ति की बात नहीं क्योंकि शास्त्र यहां पर प्रमाण अनुमति प्रदान भी कर रहे तो उसमें कोई बाधा की बात नहीं है परंतु एक तरह से वो भटकाव है उस भटकाव में फंसना नहीं चाहिए तो जो महाराज के महापात्र आए थे उन्होंने श्रीमंद महाप्रभु से कहा कि यवन आपके में कहाना कर रहा है तबे महाप्रभु तारे कृपा दृष्टि कौर आश्वासिला तुम ही कह कृष्ण हरि तब महाप्रभु ने उस यवन राज को कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और आश्वासन दिया कि भले तुम्हारा जन्म यवन कुल में हुआ है परंतु तो अब तुम श्री कृष्ण हरि इसका उच्चारण करो नाम का उच्चारण निरंतर निरंतर करो श्री यवन राज कह रहे हैं कि महाराज आह आपने मुझे अंगीकार कर लिया मैं धन्य हुआ धन्य हुआ अब आप मुझे आदेश आदेश प्रदान करो मैं क्या आपकी सेवा करूं उसी समय श्री मुकुंददत्त दत्त उनको मौका मिल गया और श्री मुकुंददत्त ने कहा कि महाशय बहुत अच्छी बात है महाप्रभु गंगा जी पार करना चाहते हैं एक काम करें आप गंगा जी पार करने में महाप्रभु की सहायता करते हैं ये इस समय सेवा की आवश्यकता है क्योंकि आगे का रास्ता यवनों से आकीर्ण है और वहां पर यवन पार करने नहीं देते हैं नदी को पार करने नहीं देते हैं ऐसी स्थिति में श्री महाप्रभु पार हो जाए महाप्रभु का साथ में जितने भी भक्तगण जा रहे हैं वे पार हो जाएं ऐसी आप कोई व्यवस्था बनाए यगन ने जिसमें सुना उस समय प्रभु के चरणों में उसने वंदना की और उसने स्वीकार कर लिया और ऐसा कहकर के वो चले गए महापात्र ने कई न कोलाकुल उस समय श्री महापात्र ने उस यवन उसको गले से लगाया है उसके साथ में मित्रता की है और मित्रता करने पर प्रातः काल ही बहुत सारे जनों के साथ में वो विश्वास पात्र जो व्यक्ति था वो व्यक्ति बहुत सारी नौकाओं को लेकर के वहां आ गया है जैसे मैं चले महाप्रभु नौका के ऊपर चढ़ गए अब रास्ते में भी भय था कि जल दस्यु कहीं लूट नहीं ले जल के डांकों इसलिए यवनराज ने महाप्रभु की रक्षा करने के लिए दस नौकाएं सेना के साथ भी भेजी और सेना के साथ भी दस नौका सेना से भरी हुई सिपाइयों की दस नौकाएं चली और वहां से मंत्रेश्वर दुष्ट मंत्रेश्वर दुष्टोदय पार को रायला श्री भयंकर मंतेश्वर जो ना, नाला था नद उस नद को भी श्रीमद महाप्रभु ने यवन राज की उस सहायता से पार कर लिया है और पर्यंत वो यवन महाप्रभु की से रक्षा करते हुए यवनों की जो सेना वो महाप्रभु की उल्टी रक्षा करते हुए आई यही महाप्रभु की विशेषता जो बाधा डालने वाले हैं वो ही महाप्रभु के अनुकूल बन गए ये रस की विशेषता है महाप्रभु की विशेषता है तारे बेदा प्रभु से ही गांव हईते से काले तार प्रेम चेष्टा ना पारी वर्णित उस समय श्री महाप्रभु ने उस यवन राज को विदा और यवन राज को विदा नहीं पात फिर श्री महाप्रभु की विराह को प्राप्त करके वो जैसा व्याकुल हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है अब श्री महाप्रभु यवनों के उस क्षेत्र से पार हो गए और से ही नौका चढ़ प्रभु आयला पानीहाटी उस समय श्री राघव पंडित का जो गांव है पानीहाटी वहां पर श्री महाप्रभु आ गए हैं पानीहाटी में नाग के पड़ाएल निज कृपा और उस अब श्री प्रभु ने वहां से आए और मल्लाह जो है उसको भी एक बहिवास कृपा करके प्रदान किया प्रभु आगे ये सुनते ही वह भारी हल्ला सर्वक्त पड़ गया है और राघव पंडित स्वयं महाप्रभु को पधराने के लिए उस समय आए इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रास्ते में चला नहीं जा रहा है सब लोग महाप्रभु के पास में उस समय आ गए हैं श्री प्रभु ने पानी हाटी में एक दिन विश्राम किया और वहां से आगे बढ़ करके कुमारहाटी श्री श्रीनिवास पंडित इनके निवास स्थान कुमारहाटी वहां पर पहुंच गए वहां से शिवानंद सेन के घर पे गए बासदेव के घर पर गए सारूह भट्टाचार्य इनके भाई विद्यापति हैं ये भी वहां पर आए कुलिया ग्राम के जितने भी निवासी हैं देवी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं महाप्रभु ने इस तरह से सात दिन तक गौर देश में निवास किया और गौर देश में निवास करके सब लोगों का उद्धार किया विभिन्न जो स्थान है कुमारहाटी आदि वहां पर श्री प्रभु पानी हाटी कुमारहाटी सारे स्थान जो है उनमें श्री प्रभु आनंद पूर्वक रहे हैं तब श्री महाप्रभु शांति पुराए श्री अद्वैताचार्य उनके घर पर रहे हैं शची मां महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आई हैं वहां से श्री प्रभु राम केनी गांव में गए रूप सनातन कहानातने लीला वहां पर श्री रूप सनातन उनसे श्री महाप्रभु मिले इस लीला का पहले वर्णन कराए हैं रूप सनातन के प्रसंग में कराए कराए वहां से श्री महाप्रभु आगे चले और उस समय कनाई नाचाला तक श्रीमन महाप्रभु आए जहां पर श्री नृसिंगानंद मन के द्वारा सुंदर सुंदर स्थान उनकी रचना कर रहे हैं महाप्रभु आएंगे कल्पना करके वे सुंदर भवन उनको सजा रहे हैं मार को सजा रहे हैं बंदरवाल लगा रहे हैं ऐसे वर्णन कर रहे हैं उन चरित्रों का वर्णन कर दिया गया है पुन होगी श्री रघुनाथ दास वे भी श्री महाप्रभु से आकर के मिले हिरण्य गोवर्धन दोनों भाई हैं सप्तग्राम नामक जगह पर रहते हैं महाप्रभु सप्तग्राम से सप्त्राम से ये दोनों श्री हिरण्य गोवर्धन महाप्रभु से मिलने के लिए आए और श्री महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं नीलाम्बर चक्रवर्ती आराध्य दोहार चक्रवर्ती करें दोन भ्रातृ व्यवहार श्री हेण गोवर्धन ये नीलांबर चक्रवर्ती श्रीमद महाप्रभु के जो नाना हैं उनके साथ में बड़ी मित्रता है और भाइयों जैसा ही व्यवहार करते हैं इसलिए महाप्रभु का इन दोनों ने खूब स्वागत किया महाप्रभु इनको अच्छी तरह से जानते थे श्री रघुनाथ इनको भी जानते हैं बचपन से ही श्री रघुनाथ विषयों से उदासीन होकर के विराजमान है और श्री रघुनाथ ने प्रेमाविष्ट होकर के महाप्रभु के चरण में गिरे और महाप्रभु ने इनको तो अपना चरण स्पर्श प्रदान किया है श्री के पिता चार्य की खूब सेवा करते थे इसलिए अद्विताचार्य रघुनाथ के पिता श्री गोर्धन इनकी साथ में बड़ी मित्रता रखते थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार पलाय थे वो नीलांद्री आई थे ये बार बार नीलांद्री जाने के लिए पलायन करें परंतु इनको बांध लिया जाए लौटा लिया जाए पांच पायक तारे राखे रात्रि दिन इनके पिता ने पांच पहरेदार इनको रोकने के लिए लगा दिए हैं कि कहीं बेटा भाग नहीं जाए ऐसे सब लोग चार इनकी सेवा करने वाले अलग से ब्राह्मण ऐसे अनेक अनेक आदमी इनकी सेवा में लग रहे हैं श्री रघुनाथ आदर्श जन राखे निरंतर निरंतर निरंतर ग्यारह आदमी इनके पास में हैं इसलिए श्री महाप्रभु ये के पास में ये जा नहीं सकते थे बड़े दुखी हो रहे हैं श्री महाप्रभु जिस समय शांतिपुर आए उस समय श्री रघुनाथ इनके पिता से निवेदन किया कि आप मुझे आदेश प्रदान करें मैं महाप्रभु का दर्शन कर आऊं और इनके पिता ने इनको अनुमति दे दी बेटे की बात तो कहीं ना कहीं तो माननी पड़ेगी तो श्री सार्वज्ञ गौरांग इनके मन की बात को जान ले जान गए और उस समय कहने लगे कि मरकट वैराग्य ना कर लोके देखाइया कि संसार को दिखाने के लिए मर्क वैराग्य करने की जरूरत नहीं है यथा योग्य विषयों को जीवन यात्रा जिससे चले ऐसे विषयों का भोग भी करो परंतु तो अनासक्त रहो विषयों में आसक्त मत हो भीतर श्री कृष्ण चरणारंद में निष्ठा करो और बाहर लोक व्यवहार का भी पालन करो श्री कृष्ण तुम्हारा जल्दी उद्धार करेंगे बाहर वैराग्य का जो पागलपन है उसको तुम छोड़ो और यथा योग घर के काम भी अनासक्त होकर के करो इस बात को रघुनाथ दास गोस्वामी ने माना और इनके माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए और पहले इनके ऊपर जो आवरण डाल रखा था ग्यारह ग्यारह आदमियों का जो पह था वो पहरा थोड़ा ढीला हो गया है श्रीमद महाप्रभु सबसे आनंद पूर्वक मिले और कह रहे हैं कि अब मुझे आज्ञा दो आगे मैं नहीं जाऊंगा और ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु अपनी वृंदावन यात्रा को बीच में ही स्थगित करके गौड़ देश से ही शांतिपुर से ही लौट आए लौट गए श्रीमन महाप्रभु ने सबसे यह भी कहा कि आप लोगों से मिलन हो गया है इसलिए अब नीलाद्री कोई भी गमन मत करना इस वर्ष कोई भी मत आना इतनी दूर आते हो मुझसे मिलने के लिए के लिए चरणों में भी श्रीमन महाप्रभु ने बहुत विनय की और सर को मां को उस समय नवद्वीप भेज दिया और श्री महाप्रभु वापिस उल्टे नीलाचल के लिए लौट गए और सुखे नीलाचल आएगा शचिन सुखपूर्वक श्री शचिन नीलाचल आ गए हैं और सबने जब यह सुना कि महाप्रभु नीलाचल आ गए हैं उस समय सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई है श्री विद्या बुद्धि भक्ति बल में परम प्रवीण रूप सनातन ये दोनों भाई भक्तराज हैं इन्होंने श्री महाप्रभु को कहीं संकेत संकेत में पहली में ये कहा कि यार संगे संघे होक लक्ष कोटि जिनके साथ में करोड़ों करोड़ों आदमी जा लाखों लाख आदमी जा रहे हैं वृंदावन जाने की ये परपाटी नहीं है ये सुनकर के शिवन महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं मैं वृंदावन जाने का विचार बंद कर दिया है रोक दिया है मैंने मन में विचार किया कि सनातन ने मुझसे ये क्या पहेली कह दी दुर्लभ दुर्गम से निर्जन वृंदावन एक आकी आए अब मैं दुर्लभ वृंदावन में अकेला ही जाऊंगा किसी को भी साथ में नहीं लूंगा श्री माधवेन्द्रपुरी वे भी अकेले ही वृंदावन गए थे और वहां पर श्री कृष्ण ने इनको दूध देकर के इनके ऊपर कृपा के दर्शन दिया हाय मेरी वृंदावन यात्रा इसलिए पूरी नहीं हुई कि मैंने गराधर के मन को दुखाया था और गराधर को लौटा दिया किसी वैष्णव के मन को दुखाया इसीलिए मेरी यात्रा पूरी नहीं की माप केवल हंसी मात्र कर रहे हैं तथ्यतः बात कुछ अलग है परंतु कह रहे हैं कि गराधर है छाण गेनुह दुख पायल से हेतु वृंदावन याईते नारिल मेरे मना करने से गदाधर ने दुख पाया इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा सका प्रेमावेश में श्री गदाधरण ने महाप्रभु के चरणों को ग्रहण किया है और ये कह रहे हैं तुम्हें यहां यहाँ रहा तहा वृंदावन क्या बात सिद्धांत आप जहां भी रहोगे वहां वृंदावनी है वहां यमुना गंगा सारे तीर्थग्रण निवास कर रहे हैं इस प्रकार श्री प्रभु वापस लौट आए चार महीने नीलाचल में ही श्रीमन महाप्रभु ने वास किया फिर नीलाचल में वास करने के बाद में तब श्री गलाधर इनने महाप्रभु को निमंत्रण भी दिया महाप्रभु इनकी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं पंडित का अपूर्व स्नेह विराजमान है ये श्री महाप्रभु की गौड़ देश की जो यात्रा है उसका वर्णन किया आगे गच्छन वृंदावनो गौरव अब श्री महाप्रभु की अकेले जो वृंदावन यात्रा है उसका आगे के प्रसंग में वर्णन करें बोलोंद गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री आ हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गाय गो गौर हरि बोल स्वाधी श्री